संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पॉक की, की एक, एक और पेशा दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है शादाब आलम की कुछ बाल कविताएं दादा दादी माँ पापा से कहू गांव से दादा दादी को ले आए रिंकू अपने दादा दादी की बातें करते न थकता सुनता रहता हूँ मैं उसकी पर अपनी कुछ कह न सकता बातें उसकी मुझको अपने दादा दादी याद दिलाए माँ पापा से कहू गांव से दादा दादी को ले आए रिंकू के दादाजी उसके साथ खेलते धूम मचाते कंधे पर बैठा कर अपने बड़ी दूर तक उसे घुमाते दादी जी परियों के किस्से रोज रात को सुनाए माँ पापा से कहू गांव से दादा दादी को ले आए रिंकू कहता उसका घर तो हसी खुशी का एक महल है दादा दादी के रहने से हर दम बहती चहल पहल है प्यार दुआ की बारिश घर में दादा दादी खूब कराएं आए माँ पापा से कहो गांव से दादा दादी कोले ले आए माँ पापा से कहो गांव से दादा दादी कोले ले आए बचपन जिंदाबाद जैसे पंची वैसे हम भी मस्त मगन आजाद बचपन जिंदाबाद अपनी नन्ही, नन्ही दुनिया अजब, अजब अनोखी खास दुख चिंता को न दे, दे कभी, कभी फटकने पास अपनी बातों के आगे, आगे न हमको भी कुछ भी याद बचपन जिंदाबाद किले शरारत के हम रोज, रोज बनाया करते हंसी खुशी के मोती मुफ्त लुटाया करते धमा चौकड़ी खेल तमाशे में हम है उद बचपन जिंदाबाद चंचल भोले हसमुख हम तो हैं अलबेले मन में बुनते रहते सपने नए नवेले दिन अपने ये रहे हमेशा अपनी यही मुराद बचपन जिंदाबाद आजाद परिंदा खुले गगन में जिंदा हूँ मैं एक आजाद परिंदा हूँ मैं खुले गगन में जिंदा हूँ मैं एक आजाद परिंदा हूँ मैं लंबी लंबी अपनी राहें उड़ू हवा में खोले बाहे घूमू टहलू जाऊँ कहीं भी उछलूँ नाचू गाँव कहीं भी किसी तरह का भी ना डर है सारी दुनिया अपना घर है कभी दूर तो कभी बगल में कभी झोपड़ी कभी महल में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नदी समंदर झील किनारे कभी लोटता रहूं रेत में कभी खेलता फिरूं खेत में पर्वत की चोटी को छूटू मस्त पवन के झूले झूलूं बाग बगीचों में मैं जाऊं अपनी मर्जी के फल खाऊ झरने का मीठा जल पीता इसी तरह मैं हर दिन जीता मुन्नी चलती डगमग डगमग नन्ही नन्ही कदम बढ़ाकर मुन्नी चलती डगमग डगमग हसती है तो घर खुशियों से करने लगता जगमग जगमग मम्मी की आवाज सुने तो झटपट उनकी ओर लपकती पापा ऐसी बातें करती तो कम से कम सौ बार अटकती भैया जब टॉफी दिखलाता, तो खुश होकर चहक पड़े वाह गुस्सा होने पर टपकाने लगती आंसू बड़े बड़े बा रोना हसना शोर मचाना नखरे करना उसका काम दिन भर गिरती उठती रहती थकने का ना लेती नाम मम्मी पापा भैया सबकी घर में बड़ी दुलारी मुन्नी अगर रूटती काल फुलाती लगे बहुत ही प्यारी मुन्नी अब्दुल चाचा का छप्पर जर्जर हालत में है अपने अब्दुल चाचा का छप्पर चले हवा जब सर सर सर सर का थर थर थर थर आंधी अंधड़ मारा करती है इसको ठोकर टक्कर बिजली चमके चमचम चमझम चम चम चम पानी आरोप ऐसी झमझम झमझम जगह जगह से टपक रहा यह दुख में डूबा है घर भर। चूल्हा बर्तन कपड़े बिस्तर टप टप पानी चूता ई पर घर में कीचड़ पानी होने से पनपे मक्खी मच्छर दो घर होते अपने तो मैं दे देता एक चाचा को मैं फिर उनके घर की हालत न बारिश कर पाती बदर अभी आप सुन रहे थे शादाब आलम की कुछ बाल कविताएं वाचक स्वर भारती परिमल